अहो मनुष्य को यदि मृत्यु से भय हो तो उचित हो सकता है तू तो, तो कीट है तुझे इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों है व्याज्ज्य के ऐसा कहने पर पूर्व पूर्णे के प्रभाव से मेरी बुद्धि भी जागरूक हुई तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया विश्वबंध मुनिश्वर मुझे इस मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है मेरे मन में यही भय कि मैं इससे भी नीच योनि में ना चला जाऊँ इस कुचिक्रीट योनि से भी अधम करोड़ दूसरी योनियाँ हैं उनमें गर्भ व्यास जी बोले कीट तू बहना कर जब तक तुझे ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा व्यास जी के ऐसा कहने पर उन जगत गुरु को प्रणाम करके मैं पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ तत्पश्चात कौवे और सियार आदि योनियों तब तब व्यास जी ने आकर मुझे पूर्व जन्म का सम्मान करा दिया। तदनंतर बहुत सी योनियों में भ्रमण करके अत्यंत कलेशभूकता हुआ मैं अब अंत में ब्रह्मांड की घर में आकर इस मानव योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। इसमें जन्म लेकर भी अत्यंत दुखी हूँ। जन्म से ही पितामाता ने मुझे अकेला छोड़ दिया ह जब मैं पांच वर्ष का हुआ, तभी व्यास जी ने आकर मेरे कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से मुझे बिना पढ़े ही वेदों, शास्त्रों तथा संपूर्ण धर्मों का इस्तेमाल हो आया। फिर व्यास जी ने ही मुझे यह आज्ञा दी कि तुम भगवान कार्तिके के क्षेत्र में जाओ और वहाँ महामती नंदभद्र को आ प्राण त्याग करके महीसागर संगम के जल में अपनी हड्डियां डलवा दो इसके बाद तुम भावी जन्म में मेत्रे नामक श्रेष्ठ मुनि होंगे मुनि होने के पश्चात तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा स्वयं व्यास जी ने इस प्रकार मुझसे कहा इसलिए मैं भार वाहकों की सहायता से अत्यंत कलेश उठाकर इस तीर्थ में आया हूँ इस प्र पाप इस प्रकार कष्टदायक होता है अतः आप सदा ही उसका त्याग करें नद बोले अहो आपका यह चरित्र बड़ा अद्भुत है इससे मेरे हृदय में पुनः धर्म के लिए सोगनी धरता आ गई है परंतु आपने जो मुझे धर्म का उपदेश किया है उसके बदले में मैं आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहता हूँ अतः आप धर्म का � नंदभद्र जी मैं इस तीर्थ में एक सप्ताह तक निराहार रहकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करूंगा तत्पश्चात शरीर त्याग दूंगा उसके बाद आप वरकरी का तीर्थ में ले जाकर मेरे शरीर का दाह कर दीजिएगा और मेरी सब हड्डियां इस तीर्थ में डाल दीजिएगा इस पवित्र तीर्थ में जहां मैं प्राण त्याग करूंगा वहाँ मेरे नाम से भगवान सूर्य की स्थापना भी कर दीजिएगा। भगवान सभीता सर्वश्रेष्ठ देता है। द्विजों के तो भी सवसी ही है संपूर्ण वेदों और वेदांगों ने भगवान सूर्य की महिमा का गान किया है। आप भी सदा इन सूर्य भगवान का भजन और इस बहुदक पुन करते रहें। व्यास जी के बताए अनुसार इस तीर्थ का संक्षिप्त भी मैं आपको बता रहा हूँ जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी तिथि को बहुदक तीर्थ में स्नान करके पितरों को पिंड दान देता है उनके भी पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं बौद्ध तीर्थ के किनारे पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी दिया जाता है वह और पित्र तर्पण तथा महान फल देने वाले होते हैं जी कहते हैं यो कहकर वे बालक मौन हो गया और बहुदक्कुल में स्नान करके पवित्रों तत्वर्ती वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं सूर्य मंत्र का जप करने लगा सातवीं रात्रि व्यतीत होने पर बालक ने प्रार्थना की फिर नंदभद्र ने बालक के कथनों सार ब्राह्मणों द्वारा उसके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया सूर्य मंत्र के जप में लगे हुए उस बालक ने जहां प्राप किया था वहां नंद भद्र ने बालादित्य के नाम से विख्यात भवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की जो बहुदक में स्नान करके बालादित्य का पूजन करता है उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके गर्भ से अपने ही समान अनेक पुत्र उत्पन्न किए वे सदा भगवान शिव तथा सूर्य के पास नामी लगे रहे अंत में उन्होंने भगवान शिव का सारूप्य प्राप्त किया जिससे फिर इस संसार में लौटना नहीं होता इस प्रकार है महाकुंड बाहुदक के नाम से विख्यात हुआ जो श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ के महात्मा को सुनता है उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं था वह अपने हृदय में मोक्ष का चिंतन करते हुए भावसागर से मुक्त हो जाता है। महिषागर संगम तीर्थ की रक्षा करने वाली देवियों का परिचय। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए देवों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया, वह प्रसन्न सुनो। जैसे सबके आत तथा प्रगति भी नित्य एवं व्यापक है शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त समुदायों को प्राप्त करता है अर्जुन भगवती ईश्वरी संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थित है बुद्धि हिं पुष्टि लज्जा पुष्टि शांति छमा स्प्रहा श्रद्धा चेतना मंत्र शक्ति उत्साह शक्ति तथा परमो शक्ति इन परमेश्वरी शक्ति ही सर्व व्यापक है यही अविद्यारूप से बंधन का और विद्यारूप से मोक्ष का कारण होती है सदा इसकी आराधना करके इंद्र आदि देवताओं ने ऐसेरे प्राप्त किया है भगवती शक्ति ही पराप्रगति है वही अनेक भेदों भिन्न भिन्न अनेक रूपों में स्थित है इसलिए मैंने जिन महादेवियों को ज चारों दिशाओं में चार महाशक्तिओं की स्थापना की गई है पूर्व दिशा में स्कंद स्वामी के द्वारा सिद्धामिका की स्थापना की हुई है उन्हे को सृष्टि के आदि में प्रकट हुई मूल प्रकृति कहते हैं सिद्धों ने उनकी आराधना की है इसलिए उनका नाम सिद्धामिका है दक्षिण दिशा में तारा देवी विराजमान है उनकी स्थापना मैंने ही ये वही तारा है जिन्होंने देवताओं को तारने के लिए भगवान कच्छप का आश्रय लिया है उनके आवेश से युक्त होने के कारण जगतगुरु भगवान कुरुम ने देवताओं का उधार किया ये गिरिजानंदनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई है ये करोड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उम्र देवी है मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर रहती हैं इस प्रकार पश्चिम दिशा में शुभ स्वरूपा भास्वरा देवी स्थित है जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मंडल प्रकाशित होते हैं जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल मैं अराधना करके भ्रमण से उन्हें यहां लाया हूँ। वे कोटी देवियों से आवर्त होकर यहां रहती हैं और सदा पश्चिम दिशा की रक्षा करती हैं। उत्तर दिशा में योग नंदनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भवती पराप्रतिति के शरीर से प्रकट हुई तथा जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारो इसलिए सनक आदि महात्माओं ने उन्हें योगेश्वरी कहा है उन्हें भी मैं आराधना करके अंड कथा से ही लाया हूं वे योगिनियों से घिरी हुई यह उत्तर दिशा में निवास करती हैं इस प्रकार ये चार महाशक्तियां इस तीर्थ में सदा स्थित रहती हैं तदनंतर मैं नो दुर्गा को भी यहां ले आया हूं उनका त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी हैं जिनसे आविष्ट होकर जगदीश्वर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था इसीलिए भगवान हर ने त्रिपुरा कहकर सोए देवी दुर्गा काष्ठा किया अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरेष पर्वत से यहां लाया वटादित्य के समीप विराजमान हैं इनके सिवा दूसरी कोलंबा नाम की देवी हैं जो सलातन महाशक्ति हैं उन्हीं के आवेश से युक्त होकर वर रूपधारी भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया था इसलिए भगवान विष्णु ने कोलंबा नाम से उनकी स्तुति की और पूजा की अर्जुन मैंने शक्तियों